गोविंद हरि गोविंद हरि हरि गोविंद भगवान सदा की भांति हम वेद की पावन गंगा ब्रह्म सूत्र तथा धर्म की कथाओं में अध्यात्म के हित में प्रवेश करते हैं हमने इसकी बहुत चर्चा की है दो रास्ते हैं दो मार्ग हैं एक फिलोसफी है और दूसरा अध्यात्म है ये दोनों एक नहीं है दोनों की दिशाएं अलग हैं दोनों के मार्ग अलग है एक अपने से बाहर संसार में ईश्वर को खोजना सत्य को ढूंढने जाने उस मार्ग को और उस मार्ग पर चलने वाला फिलोसफी के पक्षधर है फिलॉसफी में दो शब्द हैं फाइडास और सुफास जिनका अर्थ है कि ज्ञान को खोजना ज्ञान को पाना ज्ञान का मंथन करना अ लस फॉर लव एंड नॉलेज इज फिलोसफी जिसे अन्यथा भी हम कह सकते हैं बुद्धि विलास जबकि अध्यात्म का अर्थ है अध्य आरंभ करना व्याप्त होना चहु और यह अर्थ है आत्मा आत्मा कि मुझे मेरी ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो यह अध्यात्म है विश्व के सभी संप्रदायों ने तथा कथित धर्मों में भी फिलॉसफी को ही धर्म की राह माना जबकि सनातन धर्म और आदि वेदों ने अध्यात्म को धर्म का सशक्त मार्ग बताया यदि मुझे सत्य तक पहुंचना है तो मुझे अध्यात्म की राह पर चलना होगा बाहर भटक मैं अपनी जड़ों को खोज नहीं पाऊंगा क्योंकि वो जड़ें जिनसे मैं उत्पन्न हूं वो आत्मा है और वो मेरे भीतर है मुझे अपनी जड़ों को खोजने के लिए अपने भीतर जाना ही होगा ये अध्यात्म है गुलामी के लंदे अंतरालों में संप्रदायों की भीड़ जब धर्म पर आरूढ़ हो गए तो सब कुछ भ्रमित हो गया इसी ही हम वेद में स्पष्ट करते चल रहे पहले हम समझते थे कि मंदिर हमसे दूर है अलग है हवन यज्ञ भी हम बाहर ही करते हैं लेकिन जब हम वेद की राह में आए तो उस वेद ने हमें बताया कि मंदिर से मैंने उस परम देवालय को बनाया था जिसे स्वयं परमेश्वर बनाते हैं और वो तुम्हारा शरीर है जहां आत्मा ही प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है जीव रूप तुम पुजारी हो और यही यज्ञशाला है आत्मा आचार्य है प्राण प्राणवायु उपाचार्य है तन भोजन सामग्री है ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की अग्नि है और जीव रूप हम सब यजमान है तो बाहर से भीतर आने की प्रक्रिया को अध्यात्म कहते हैं और बाहर ही भटकते हुए बुद्धि विलास को फिलोसफी कहते हैं तो जितने संप्रदाय शुरू हुए उन्होंने विदेशों के प्रभाव में आकर के यहां पर भी कहानियां तो जरूर गढ़ दी, लेकिन तत्व तो नहीं पढ़ाए जिन्हें आज हम वेद की ऋषाओं में बराबर पढ़ रहे आज क्योंकि मैं मुझसे जुड़ा नहीं हूं इसलिए मैं अपने से कतई अनभिज्ञ होने के कारण एक सहज बात को भी नहीं समझ पाता हूं कि लड़का खाली स्कूल में जाकर के पाठशाला में मंत्र ले आए एडमिशन कराए गुरु मंत्र तो हो गया फिर कभी ना जाए उसे हाई स्कूल की बीए की एम की पीएचडी की डिग्री घर बैठे मिल जाएगी और हाँ मिल जाएगी क्या नहीं मिलेगी और हमने खाली एक मंत्र गुनगुना कर सोच लिया कि हमारा तो सब काम हो गया क्यों? क्योंकि बच्चे से मैं जुड़ा हूं मैं जानता हूं कि अगर इसने खाली एडमिशन लेकर के घर बैठ गया तो पास नहीं होता उसको देख रहा हूं अपने को नहीं देख रहा हूं अपने शयन भी गया हूं इसलिए तीन सस्ते सौदों की खुद बिक जाता हूं और समझता हूं कि मैं खरीदार क्योंकि मैं अपने को देख चू नहीं रहा गुरुकुल की शिक्षा में लीला ग्रंथों के माध्यम से भी सत्य घटनाओं को जिन्होंने हमने लीला महाकाव्यों में ढाला गुरुकुल में वेद की रिचाओं को पढ़ाने के लिए हम छात्र को उसका परिचय उसी से कराते हैं उसकी चढ़े दिखाते हैं और हम जोड़ते हैं और इसी को हम निरंतर क्रम वत भड़, पढ़ते चले आ रहे हैं पूर्व की ऋषा ले लेते हैं पहले पूर्व का मंत्र हाँ। कहा आकाशहस्थ और पीछे चलते हैं बाईसवें से शुरू करते हैं क्योंकि ये क्रम में चले आ रहे हैं कहा आकाश तन दिन आकाश के स्तर पर ही जीवन की कल्पना है और हमें विस्तार से जाना कि जल और जीवन आकाश से धरती पर आया है हम ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है नीलाकाश में शेष एन करते महाविष्णु के नाभि नाभिकमल में ब्रह्मा जी का वास है और ब्रह्मा जी की ही मानसी उत्पत्ति सब जीवात्माएं है और जब वो धरती पर आते हैं तभी उनकी मैथिन सृष्टि की कल्पना होती है क्योंकि मैथिन सृष्टि से केवल शरीर की संरचना होती है जीव की नहीं वो नहीं उत्पन्न होता है वो तो उस घर में प्रवेश पाता है इसीलिए तो जब बच्चा गोद में आता तो आप पूछते स्वामी जी पिछले जन्म में हमारा क्या था पूछते हो ना क्यों पूछते हो इसीलिए कि जीव की उत्पत्ति जी, हमारी सबकी संज्ञा जीवा जीव अथवा जीवात्मा है तो हमारी उत्पत्ति क्षीर सागर में है हम ब्रह्मा जी की मानसी संति है जैसे नारद तैसे जीव नारद का ही दूसरा जीवात्मा का ही दूसरा जो नाम है लीलात्मक नाम है वो नारद है जीवात्मा मानी नारद तो हम सब की संज्ञा है ये तो यहां यह कहा कि आकाश तम लिंगात आकाश ही जीवन की उदगम का मूल है और आकाश ही जीव की पहचान है अब माया में ग्रेविटी में आकाश नहीं है तो जीवात्मा रह नहीं सकता जैसे पानी के भीतर भी तुम नहीं रह सकते शरीर नहीं रह सकता वैसे ही जीवात्मा श्री माया रहित माया में बिना क्षीर सागर के नहीं रह सकता तो शरीर की कल्पना है यहां जीवात्मा को माया के गंभीर मायाओं के बीच में रखने के लिए एक जीवंत घर बनाया जाए जो मायाओं को निरंतर निरस्त करता हुआ शरीर के भीतर एक छोटा सा क्षीर सागर बना सके और उसे निरंतर रख सके जिससे जीवात्मा उसमें रह सके तो ये शरीर स्वस्थ रहे जीवंत रहे और क्योंकि तो शरीर को मायाओं से युद्ध करना पड़ता है इसलिए ऐसा नहीं कि मां के पेट से पैदा हो गया तो हो गया ऐसा कुछ नहीं होता है हर दिन ये शरीर लड़ता है मायाओं से क्षीर सागर की रक्षा के लिए जिससे कि तुम रह सको जिससे कि यह जीवंत तो रह सके जिससे कि इसकी भी प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित हो और आप जीवन का अगला दिन अगला महीना अगला बरस पाए आपका शरीर का हर कोश आपकी रक्षा के लिए बराबर ग्रेविटी से कॉन्फ्लिक करता है लड़ता है और 35 से 55 दिन के भीतर इस कोश की हत्या हो जाती है ये महाभारत है नए कोश शरीर में भोजन से बनते रहते हैं इसलिए पुनर्निर्माण है होता रहता है मायाएं कवच भंग करती रहती हैं। हम कवच हटते रहते हैं नए कवच शरीर बनाता रहता है जिससे जीव आत्मा लंबे समय तक दीर्घ काल तक इस शरीर में रह सके सागर बना रहे तो ये भी रह पाए रक्त भी तीन महीना बीस दिन से ज्यादा रक्त के कण की आयु नहीं है अगर दोबारा न बने, तो सब मर जाए इसी प्रकार हड्डियों के सेल भी बाकी कोष भी जितने हैं वो कोई दीर्घ जीवी नहीं है तो ये निरंतर प्रक्रिया का आकाशातलना कि धरती पर भी आकाश को व्यवस्थित रखने के लिए ही जीव को ये शरीर रूपी घर दिया गया है ये ब्रह्मसूत्र का यहां एक सूत्रात्मक रहस्य भाव है तुम धरती पर पैदा हुए ऐसा नहीं है ये घर द्वार तुम्हारे नहीं है क्योंकि तुम्हारा जो घर है वो क्षीर सागर है इसलिए यहां भी रहते समय तुम्हें छोटे से क्षीर सागर की जरूरत है जिससे सारा शरीर निरंतर संघर्ष करके आपको जीवित रखता है और आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है आप नहीं जानते आप नहीं जानते कि वो आपको कैसे जीवित रखता है आपको ऋषियों की जरूरत है मेरू तेरों की जरूरत है और आप भूल गए कि शरीर के द्वारा आपकी रक्षा करने वाली ये सारी प्रक्रिया जो आपको अर्पित है आप इसके साथ घनघोर अपराधी हैं क्यों क्योंकि आपको आपकी जड़ों का आता पता जो नहीं है झूठ जीते हैं कपट को ही सच मानते हैं पूछा नाम क्या है फलाने अरे भाई ये तो झूठ है ये नाम तो तुम्हारा अभी है पिछले जन्म में क्या था अगले में क्या है तुम्हारी जो पहचान है वो बताओ तो तुम्हारी एक ही पहचान है कि तुम ब्रह्मा जी की मानस उत्पत्ति हो जीवात्मा हो सत्य पहचान ये है एकोतीय नास्ती उस एक ब्रह्म के ब्रह्मा के द्वारा तुम सब उत्पन्न हो तद्रूप तो उसके बाद हमने कहा अत एव प्राण उसका अगला सूत्र ब्रह्म का लिया था अतए प्राण इसी से प्राण है इसी से जीवंत है हम माया में भी, भी हमें लगा कि हम खुद अपने आप को बना रहे हैं ये बेटा बेटी हमने बनाए हैं ने कहा एक आधारी और धृतराष्ट्र की सोच हो सकती है सत्य नहीं है तुम्हें जीवंत कोष नहीं बना पाए तो तुमने बेटा बेटी कब बनाए एकदम निधांत अंधे बन के ही तो चाहिए हो तो कौन सा भक्ति रश्मि है वो आंखें इतनी अंधी हैं जो अपनी जड़े नहीं देख पाती अब वो कहें कि स्वामी जी हमें भगवान दिखा दो उन्हें कहां से दिखा दे उनमें रोशनी है कुछ थोड़ी सी भी रोशनी है और वही अन्य मंजन आज हमें ब्रह्म सूत्र दे रहे कि अपने को डालो तुम तो परमेश्वर की अनुपम कृति हो इतना सस्ता घटिया जीवन क्यों जी रहे हो इतनी सड़ी हुई सोच में क्यों बैठे हो अपना पुनर्मूल्यांकन करो अपने को पढ़ो यह अध्यात्म है तो कहा अदेव प्राण इसी से ही प्राणों की प्राणों के स्थापन की प्राण प्रल्लवित होने की जीवंत रहने की दीर्घ काल तक माया के भीतर भी रह सकने की जो कल्पना है वो है अन्यथा आकाशा तल लिंगात आकाश की व्यवस्था है तो आकाश के स्तर से नीचे जीवात्मा का कोई जीवन नहीं है और आज का सूत्र ले ले सूत्र को ही ले लेते हैं कहा ज्योति ज्योतिष चरण भी ध्यानाथ ज्योति ही चरण अभिध्याथ ये आज का ब्रह्म सूत्र है कि जीव आत्मा का स्वरूप ज्योति है और ज्योति में ही व्याप्त होना ज्योति में ही धारित रहना धारण हो जाना उसका मोक्ष है ज्योति चरणा चरण चरणा भी धानाथ है ना चरणा शब्द है ना चरणा भी है तो चरण अभी धानाथ कि उस महाज्योति में ज्योति का लय होना ही जीवात्मा का ब्रह्म में मिलना है और जीवती ही रहा है हमने पीछे टॉर्च की सेल की बात करी थी अब आजकल नए सेलुलर फोन आ हैं तो बॉडी जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जो सेलुलर फोन आपके हाथ में है फिर उसके साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं जुड़ी हैं। आप दुनिया भर में टेलीफोन भी करते हो बात भी करते हो और अब उसमें स्क्रीन भी आ गए हैं तस्वीरें भी देख लेते हो टीवी सीरियल भी देख लेते हो हाँ, वेल भी आ जाता है उसमें बहुत कुछ आ रहा है तो कैसे आ रहा है उसमें एक बैटरी है बैटरी उसको प्राण देती है ज्योति देती है और जब भी वो क्षीण होने लगती है तो फिर वो सोलर फोन काम नहीं करता आप उसे दोबारा चार्ज करते और इसके साथ आप दुनिया के किसी कोने से बात कर लेते हो तो अगर उस सेल को हम शरीर मानो तो ज्योति अर्थात उस बैटरी का करंट जो है जो ऊर्जा है वही उसका प्राण है और वो जो चारों तरफ घूम कर बात कर रही है वो उसका ब्रह्मरंध्र से टेलीपैथी हाँ, के लिए उसके आवागमन है जो मानव शरीर में यदि तुम समाधि में चले जाओ एक उदाहरण दे रहे हैं तो यहां भी कहा कि ज्योति चरण अभी धानाथ अभी माने प्रवेश करना धाम माने धारण होना ना माने हम सबको हम सबको उस ज्योति में ही व्याप्त होना है ज्योति को तो ज्योति में मिलना है जीव ज्योति है अनंत ज्योति में मिलना इसका मोक्ष है ना इसे समझने की जरूरत है जब भी हम अपने जड़ों से कट जाते हैं हम झूठ में कपट में प्रपंच में चोरी में मिथ्याचार में चलावे में जाते हैं लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर आप मिथ्याभिमानी कहें मिथ्याचारी कहें करप्ट कहें तो क्या उसे अच्छा लगता है तो आपको अच्छा भी नहीं लगता है जबकि आप ये सब करते हैं अगर कोई आपको निंदा और चुगली फोर कहे, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है जबकि आप ऐसा करते हैं तो आप करते भी हैं और आपको अच्छा नहीं लगता है क्यों क्योंकि आप बुरी नहीं है क्योंकि हमें कोई बुरा नहीं है लेकिन क्योंकि आप अपने से अनभे के अपने को नहीं जानते हैं तो सस्ती बुराइयों के सहारे बड़ी उपलब्धियां पाने की सोचने लगते हैं क्योंकि यदि हम हमारा उद्गम बुरा होता वो हमें चोर कहता हमें कतई बुरा ना लगता क्यों लगता है बुरा क्योंकि हम बुरे नहीं है में अपने को ना जानने के कारण फंस बैठे तो वही कह रहे हैं कि ज्योति चरा अभी धारा न माने धारण होना करें न माने हम हमेश हम सबको हम उस ज्योति से उत्पन्न हैं उस ज्योति में मिलना उस आकाश में आना यही हमारा मोक्ष है और आज की ऋचा भी ले तो फिर कथा में प्रवेश करें भगवान राम की कथा को लेकर चल रहे हैं कहा सन्तु को लेचा जिन्होंने पीछे बोर्ड से अच्छे ली है सन्तु प्या अरा तय गोधान शूर रात आ तुम महिंद्र संसवस्वेश मगा स मगा स मे संयुक्त संतु माने होना व्यात होना उसी से कुल मिल जाना के माने त्याग करके नष्ट करके रात शब्द यहां आया है अराते शब्द का अर्थ होता है छल कपट रोग व्याधि पाप और जन्म कुंडली में जो छठा घर होता है लग्न से छठा उसे भी अरात कहते हैं छठा भाव रोग का है बीमारी बीमारियों का है और बीमारियां मेरी गलत सोच और आचरण से ही उत्पन्न होती हैं। भले हम भगवान को दोष देते रहे कि ये रोग ला दिए लेकिन कारण तो हम ही होते हैं तो ये छठा भाव है कि इस भाव का परित्याग करते हुए असत्य ज्ञान भौतिकताओं और विषयों को नष्ट करते हुए बोधंतु बोध ने ज्ञान ने शूरमा ने शौर्य के सहित संकल्पित होकर के रात आह आत्मा का आत्मा से मिलने का आत्मा से जुड़ने का वो जो हम झूठ बोलते हैं उसकी सारी चीते हैं हम नहीं जानते हैं कि इनमें कोई सहारा नहीं है ज्योति ही सहारा है सच ही रहा है और मुझे जीवन का क्षण कोई नहीं देता सारा शरीर मिलकर मेरे लिए युद्ध करता है एक क्षीर सागर की संरचना करता है जहां ज्योति रूप जीव आत्मा उस नित्य ज्योतिर्मय पास ही इस जीवंत और ये घर निरंतर त्याग बलिदान कर रहा है न्यौछावर है तभी तो अगली सांस और जीवन का अगला क्षण तुम्हें मिल रहा है और तुम्हें तो आज भी इस शरीर को खाली एक विषयों का धर्म बनाए बैठे हो यदि ये तुम्हारा मंदिर नहीं ये तुम्हारा धर्म नहीं ये शरीर तुम्हारा ईमान नहीं जो क्षण क्षण अपना बलिदान देके तुम्हें पाल रहा है तो कौन सा धर्म है तुम्हारा कौन सा ईमान है तुम्हारा कहां है भगवान तुम्हारे वे एक है अध्यात्म बीज की तरफ भागता है तहनी के फैलाव में फिलॉसफी आती है वो तो ज़ने ज़ने ज़ने और जिसने अपनी जड़ों में जानी और जानकर अपने जड़ों से न जुड़ा उसे तो मुझाना पड़ेगा भरना पड़ेगा जो जुड़ गया उस अमर जड़ से वो अनंत पाएगा तो यही कह रहे तो व्याप्त हो उसी से भूल भ जाए त्याग अरात त्याग करते हुए भस्म करते हुए सारे असत्य ज्ञान को सबका नाश करते हुए बोध तो रात है, रात है। और बोध ले अनुभूति ले आ, ये अनुभूति शब्द आया है। कहते हैं जिसकी अनुभूतियां मर गई वो जीते जी मर गया अब उसके जीवन में कोई नई पोपल नहीं, नहीं फूटेगी कोई विचार नहीं आएगा और इन अनुभूतियों को मारती है उतरकों की दरातियां जिनके सहारे वो अपने आप को झूठे विश्वास देता है बीच है पंग में फूला हुआ खेत में है, मट्टी के नीचे है। उसको भी उसमें भी लपट ज्योति आती है ज्योतिष चरणा अभी धारा आती है और उसकी कोमों अनुभूतियां झांकती है और एक नई कोपल एक नया अकुआ धीरे से धरती से ऊपर को उभर आता उन अनुभूतियों को के वो हवाओं का रोशनी का हां बरसात का उसकी बूदों को चूसता हुआ धीरे धीरे पौधे के रूप में पत्ती दर पत्ती बढ़ता चला जाता है यदि उस बीज की अनुभूति हम लोगों की तरह मर गई होती तो वो बीज सड़ गया होता से उको नहीं निकलता और हम अपने झूठ को कपट को सड़े हुए स्वभाव को गंदी आदतों को गंदे आचरण को कुतरकों की दरातियों पर कोमल अनुभूतियों को काट काट के दंभपूर्वक कहते हैं कि हम सही हैं मैं तो करूं तो ठीक है दूसरा करे तो पाप है अनुभूति मर गई उसका ईश्वर नहीं है उसकी राह ही मर गई वो तो जीते मरा हुआ है होगी अनुभूति तो संकल्प लाएगा और पुष्टता के साथ आत्मज्वालाओं से जुड़ जाएगा हर गलत सड़े हुए स्वभाव को मिटा के रख देगा मैं पूछता हूं आपसे कि भगवान के मंदिर का प्रसाद तुम उसे कोई नाली में डालेगा पूजा ने दिया है नहीं कोई नहीं फेंकोगे अरे भगवान का प्रसाद है पाप लगेगा तो जीवन का आरक्षण भी तो प्रभु का दिया साक्षात का दिया प्रसाद है इसे झूठ कपट पाप विशांतता की नालियों में डालते वक्त तुम्हारी कोमल अनुभूतियां मर क्यों गई जब तुम दुख में थे तुम चिंता में थे तुम ईर्षा में थे तुम लोभ में थे जीवन के क्षणों का प्रसाद सड़ी हुई नालियों में ही तो पड़ा था और वो साक्षात नारायण ने तुम्हें दिया था जिस क्षण के लिए शरीर ने अपनी कुर्बानियां दी हैं उस क्षण को तुमने मेला कैसे किया है क्या ये पाप नहीं है और इसे तुम पाप मानते ही नहीं तो क्योंकि तुम्हारी अनुभूतियां नष्ट हो चुकी है। यदि हैं यदि को अनुभूतियां होती वेद के लिए भाव होते तो मित्र न पीड़ा देते न पीड़ा लेते कि मेरा हर क्षण मूल्यवान है स्वयं परमेश्वर का दिया है मैं इस प्रभु प्रसाद को इस को कैसे मेला कर सकता हूं तभी तो कर सकता हूं जब मैं अपने को ये विश्वास दिला कि मैं अंदर देख नहीं सकता वो है ही नहीं तभी तो मैं पाप कर सकता हूं मैं तो मैं कैसे कर सकता हूं ये जो पूरा सूख है इसकी हर दिशा में जो दूसरी पंक्ति है वो दोहराई जाती है क्योंकि ये गीत है समर्पण का गान है अपने से कह यज्ञ के सामने हूतियां बाहर दे रहे हैं और आहूत स्वयं भीतर हो रहे हैं जब यहां तो कहा ससंतो क्या सब जान लेने के बाद भी यदि अब गुण में दूर पाए अरात अरातया इन विषयों को विषादता को और इनसे उत्पन्न होने वाले सारे अज्ञान को पाप को रोग आदि को इन सब का त्याग करके आत्मा का बोध लेते हुए बोध तु, उसी में सहित समर्पित होते हुए शूर संकल्प के साथ शौर्य के साथ रात स्वयं को आत्मज्वालाओं में राधते हुए आतु नही प्रशंसा आना रे मन हमारे आज गीत गाशंसया प्रशंसा कर जड़ को भी जीवंत घरों में शरीरों में लौटाने वाले शुभ अनंत शुभ अर्थात को, को प्रदान करने वाले सहस्त्र सहस्त्र सहस्त्र सुखों को द, देने वाले असंख्य जीवन के अमृत क्षाओं को प्रदान करने वाले आज आत्मा में छल मिल जाए अब वो मेरे क्षण क्षण यज्ञ कर रहा है शरीर क्षण क्षण मेरे लिए एक एक कोष बलिदान दे रहा है, इन बलिदानों की शुद्धि करें ये जो मेरे हित में इतना त्याग कर रहे हैं चलो जिसका हेतु कर रहे हैं और आज उस परम लक्ष्य की ओर चले चलो अपनी आत्मा में हम बन जाए यह आज की रिचा तो हम तीसरे ऋषि में आए आ चुके हैं और तीसरे ऋषि में भी हम लगभग समापन की ओर हैं हमारे जो ऋषि हैं आजीर गति सुनाशिर इनके भी तुम्हें भगवान दिखाती रही है अंधे धृतराज की तरह आंखें न फोड़ो गंधारी की पट्टियां हटा दो उसने तुमको तुम्हारी आत्मा का ईश्वर का दर्शन कराया इसी को लीलाओं ने सरल और सरस करके पाने की प्रक्रिया का नाम ही रहस्य लीलाए आज से लगभग साढ़े उन्नीस बीस लाख वर्ष पूर्व की कथा है त्रीता युक्ति भगवान राम की इतिहास और आज से कई हजार वर्ष पूर्व जब धरती विध्वांस के बाद दोबारा उगरी और गुरुकुल शिक्षा की हमने दोबारा से व्यवस्थाएं की तो समय पुराण आदि की के, के माध्यम से ज्ञान को बच्चों तक वेद पढ़ाने के लिए हमने उस अपूर्व इतिहास को लीलाकारों में ढाला ऋषियों ने वही उम्मीद ने ढाला क्योंकि वो पूर्ण के ऐतिहासिक घटनाक्रम कहीं पर भी ईश्वर से कम नहीं थे वो ईश्वर लीलाएं ही थे तो प्रत्येक छात्र को उसके जीवन का संपूर्ण दर्शन देना क्योंकि वेद का उद्देश्य उसको उसका रूप पढ़ाना है तो मेरी कथाओं का भी उद्देश्य उसके संपूर्ण जीवन को एक लीलात्मक पात्रता में ढालकर उसको उसके जीवन के अक्षर का परिचय देना है अर्थात वेद ही पढ़ाना है तो भगवान राम की कथा में हम लोग अब तक पहुंचे हैं धनुष भंग तक सुपूर्व हमने जान लिया है कि मन ही दशरथ है मन ही दशानन है मन की दशरथ की तीन पत्नियां तीन मनोवृतियां हैं और जब मन दशानन है तो बस पेट भरने की मंदोदरी जो पाऊं उदर में समाउ सब ज्योतियां जो अमृत जो भी मिले यहां ले आऊं मंदोधरी है और आपने आगे चलकर हम जानेंगे कि रावण का अमृत कहां है कहा है वो भी मंदोदरी है मंदहा हाँ? उदरे उदर में ही, में ही पेट में ही उसके अमृत है जीवती है और किसके पेट में जीवती है मंदोदरी है जिसका सर पेट में घुस गया माफ कीजिएगा आप में बहुतों को भ्रम है कि आपके सर कंधों पर है हुँ? विश्वास कीजिए कि अधिकतर आपके सर भी ट में रहते हैं पेट की खातिर स्वामी जी तो सर कहा है आपका सर सरक गया है यही रामायण है यही राण है और इस प्रकार सारे पात्रों का परिचय विश्वस ये विश्वामित्र है और इन्हीं भावों को स्पष्ट करते हुए हमारी कथा कि जीव जन्मकी है आत्मा श्री राम है स्वयं महालक्ष्मी और स्वयं महाविष्णु अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं क्योंकि परमात्मा का लीला अवतार परमा बाकी कह रहा है और फिर भी मुझसे पूछते स्वामी जी राम गटगटवासी कैसे हो सकते हैं हाउ चाइल्ड इज आत्मा में से परम हटाओ बाकी क्या रहा परमात्मा में से परम हटाओ और परमात्मा का लीलावतार क्या हो सकता है अमर आत्मा ये मोटी सी बात बुढ़ापे तक हम नहीं समझ पाते और तब गुरुकुल में 11 वर्ष के हमारे छात्र जिन्होंने प्रवेश पाया है वो इसे हृदयंगम ही नहीं कर रहे हैं उनके रोल रोल में समा रहा या उनका विचार है स्वभाव है उनका उनकी जड़ों से जुड़ा हुआ है वो कोई और गांधारी की जिंदगी नहीं अपनी आंखों को कभी बंद नहीं होने देंगे वो पूरी जागरूक रहेंगे क्योंकि वो जानते हैं वो कौन है और वो जानते हैं कि वो अनंत की धरोहर है वो असाधारण है तो कोई साधारण घटिया आचरण भी नहीं करेंगे वो सदा सब रहेंगे तो है कि धनुष रखा है किसी से उठने रहा और आज भी कौन उठा पाएगा उसे क्योंकि धनुष है शिव का शिव है प्रलय के देवता और धनुष है मृत्यु की सीमा ये धनुष खंडित हो मृत्यु की सीमा हटे तो जीव आत्मा अमर आत्मा के साथ सदा सदा के लिए एक हो जाए राम जानकी का विवाह ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज मिले हैं फेरे फिरे और कल एक चिता पे जा रहा है चार दिन बाद दूसरा जा रहा है तुम्हें तो विवाह हुए थे फिर भी छुड़ गए थे ऐसा विवाह नहीं है यहां लीला में हम बच्चों को उनका उनके साथ कैसे वरण हो तत्सवित उस सूर्य का उस सूर्य आत्मा का उस सूर्यवंशी राम का तत्सवित वरिणियम वरण करना है आज जीव रूपी जानकी को तो जब तक शिव का धनुष बन रहा हो विवाह कैसे हो मिलन कैसे हो क्योंकि मिलन तो अंतर होते हैं फिर बिछड़ा थोड़ा ना जाता है प्यार सासों और धड़कनों की तरह एक निरंतर भाव का नाम है ये नहीं कि अभी खींच गए अभी एंठ गए और नाटक करने लगे ना मिलन है जीवात्मा का आत्मा से और जब तक इस भाव का मिलन नहीं है कोई पूर्णता नहीं मिलती है सब आधे अधूरे रह जाते हैं ये कुल युग थे जब गांव गांव लीलाएं होती थी कथाएं होती थी मन धुल जाते थे पवित्र होते थे आज टीवी सीरियल है हर जगह छल है झूठ है कपट है और नारी के घिनौने से घिनौने रूप और षड्यंत्र दिखाए जा रहे हैं अब मन किसके ढुल पाएंगे कौन जाएगा इस राह पर कहते हैं संग का दोष किसी को नहीं छोड़ता दोष किसी को नहीं छोड़ता और एक वो युग था कि तो गुरुकुल में पढ़ के आए फिर गांव-गांव लीला है लीला कथाए गुरुकुल से पढ़ के आए हैं कथाओं के भाव भी हैं और फिर हर लीला में सूतधार जो आता है मंच पर उनके रहस्य भी प्रकट करता है दीज आर दोशल एजुकेशन ऑफ अवर सोसाइटी कि किसी के मन को नाला मत करो किसी के भाव मत बिगाड़ो किसी को कुसंग की ओर मत जाने दो क्योंकि संग दोष लगता है तो कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है फिर दोष से दोष बढ़ते चले जाते हैं एक परिपक्व सोच है हमारे अतीत की हमारे पूर्वजों की जिज्ञासा तो महिला भी खाने चल देती है नहीं तो के कई मंत्रा का साथ क्यों करती लेकिन उस क्षण साथ ने अवध का विनाश ही तो किया तो हम भूल जाते हैं कि हमारी जिज्ञासा इन नंबेड़ियों के साथ जा रही है हम सोच रहे ने हम थोड़े ना बिगड़ेंगे हम बिगड़ गए हैं और अपने को पढ़ पाना उतना आसान नहीं होता है क्योंकि हर विचार का हर सोच का प्रभाव पड़ता है सोच का प्रभाव कैसे पड़ता है आप बड़े अच्छे मन से बैठे हुए हैं बहुत अच्छे मन से बैठे हुए हैं और किसी ने उसमें विंग डाल दिया और थोड़ी उद्डता कर गया आप घंटों आप खींच रहे हैं आप उसमें तो बड़े अच्छे मन से बैठे हुए थे अब आप घंटों खींच क्यों रहे हैं किसके कारण उसके संगदोष के कारण ही तो शैतूत के पेड़ पर जो कीड़ा होता है वो उस संग के कारण शैतूत के जैसा ही हो जाता है अगर वो हिले हिले नहीं तो असमों में शैतूत है ंग प्रभाव होते हैं और हम हैं कि विषयों का संग छोड़े बिना भक्ति का रंग पोत लेना चाहते हैं ये कैसे होगा आत्मा श्री रोन है जीव जानकी है मिलन के क्षण है शरीर भी जो निरंतर यज्ञों के द्वारा बन रहा है एक एक कोष बलिदान दे रहा ये भी तो धन्य है मिथिला कहो तो अयोध्या कहो तो ये शरीर ही तो तुम्हारा सब कुछ है आत्मा श्रीराम है और जीव को जीव आत्मा को इस जगत रूपी नाट्यशाला में जानकी का अभिनय करना है जैसे मंच पे पात्र करते हैं आप भी कोड़ी पात्रता ही तो जी रहे जैसे मंच में लड़के गाते हैं भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला क्या कोई लड़का उत्पन्न हुआ कोई बच्चा पैदा हुआ है नहीं नाटक हुआ है तो आपने भी तो नाटक ही किया और आप जानकी की पात्रता क्या छी पाए ईमानदारी से पूछ डाल अपने आप से क्या आत्मा से जोड़ने की तरफ जगा पाए जब जानकी ने का दर्शन पाया तो मातेश्वरी के मंदिर में गोरा के मंदिर में उनकी तरफ माँ के सामने थी और ने आशीर्वाद दिया की कथा में वो तरफ हमें क्यों ना आई हम बाहरी बाहर गोपी राधा क्यों बनते रहे और वो गोविंद उदासा रहा आत्मा मेरा हम बाहरी बाहर क्यों सजते रहे हमने कभी अपनी अंतरात्मा में झाका क्यों नहीं एक समन्नत परिपक्व कथा को, को हमने इतना बाजारू बना दिया अपनी सड़ी हुई सोच और मानसिकता के तुम्हारा अंतर आत्मा ही तुम्हारा कृष्ण है उसकी गोपी बन जाओ तो घटभट वासी है जितने गोपिया हैं उतने गोविंद बार बार कहते हैं हर कथा में हम कहते हैं हर लीला में दिखाते हैं क्यों क्योंकि तो आत्मा हर जीव आत्मा के साथ आत्मा ही श्रीकृष्ण है श्री अगर ये भीतर की कथा है इसे बाहर के बियाबान में मतला हो भीतर की जगम में हो कहा भटक रहे हो ये तप और साधना के मूल्य क्षण है और ये सस्ते में नहीं मिल रहे तुम्हारे लिए करोड़ों कोष प्रतिदिन अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं, ये तुम्हारे नहीं है क्या ये शरीर के कोष तुम्हारे नहीं है क्या और इनका बलिदान इतना सस्ता है कि तुम एक बार भी इनका भान ना लो पढ़ो अपने को पहचानो अपने को जनक जी बड़े प्रसन्न हैं मिथिला धन्य है आज सत्य की जीत हुई है आत्मा श्रीराम ने आज लक्ष्मी जी जो का जो जीवात्मा का अभिनय करने आई है उनका वरण किया है जनक की खुशी का तो कहना ही क्या चारों ओर लो, लोग बधाई गा रहे हैं मनो भी पसंद है और तभी इस सुख में फिर भी ध्वंस आता है जब धनुष टूटा और उसकी आवाज़ हुई तो राम जी की समाधि भंग हो गई ये मिलन अंतिम है या नहीं अभी इसे भी परीक्षित होना है इसकी इसका इम्तहान लेना है कितना दुर्लभ है मिलना लेकिन क्या यह मिलन उचित है अथवा नहीं अभी इसका भी तो निर्णय विधाता को करना होगा परशुराम जी और टूटा धनुष देख करके अपने आराध्य महाशिव का वे महाकुपित हो जाते हैं हाँ। को भी कहते हैं और पर सूर्य को भी कहते हैं क्योंकि फलसा उठाए हैं इसलिए लीलाम महान का नाम रखा परशुराम लेकिन उसके थे कि जो पराशक्तियां हैं आज वो जानना चाहती हैं कि ये प्रवेश जो हुआ है ये विधि संत भी है अथवा नहीं आगे और क्रोध करके सबको मारने की बात करने लगे क्षत्रिय कहते हैं गृहस्थ को जब शाह के समय आप छत्र को धारण करते हैं फेरी लेते हैं तो वहीं से आपका दूसरा वर्ण आरंभ होता है छत्र को धारण करने से आप क्षत्रिय कहलाते हैं ये जाति पर तो संप्रदाय होने वाद्य बनाया जन्म है हमारी कोई व्यवस्था नहीं है ना तो सनातन धर्म के नवेदों की है हाँ। गीता में भी हम आपको पढ़ाए आप सबने पढ़ा है हमारे साथ है हाँ। ना कि चातुर महिला गो कर्ण विभा क्योंकि मैं उस चीज को कैसे मनवा दू जो सत्य नहीं है आपकी हर पहचान जब झूठी है अगले तो जन्म नहीं है पिछले जन्म में भी नहीं थी तो मैं उसे धर्म का पठंबर कैसे दे दू श्री का एको गण द्वितीय नास्ते ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं इनके सामाजिक भाव हैं होने भी चाहिए मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं लेकिन यदि कहोगे ये वेद अथवा सनातन धर्म के लिए है तो ये नितांत असत्य है धर्म को इससे कुछ लेना नहीं है ये समाज शास्त्रियों की समाज की धर्मानुरूप चलने की प्रक्रिया हो सकती है प्रयास हो सकते हैं और समय के साथ इसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए हो सकता है लेकिन हमने दिया है ऐसा कदा भी नहीं है यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए धर्म ने हमें कभी यह सब नहीं दिया है यह सिर्फ ठेकेदारों के ठेकों की बात है तो परशुराज जी विरोधित हो गए बोले मैं उसका उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसका हाँ, उसके शरीर के सहस्र टुकड़े कर दूंगा कौन है उसका नाम बताओ और जब उन्होंने अपशब्द कहे जनक जी हर हाँ जुड़कर खड़े हुए गए तो लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया यहां लक्ष्मण समाधि है और ये सेवक है सेवक धर्म और स्वामी धर्म भी भेद होता है दंड के कारण हम स्वामी बनना चाहते हैं सेवक नहीं लक्ष्मण जी उनको तीखे कड़वे शब्द कहकर के उनके शब्दों को का प्रहार पलट कर निर्णय करते हैं तब वगवे लौटते हैं और उनसे कहते हैं कि धनुष मेरे द्वारा टूटा है अपराधी तो मैं हूं आपका तो जब वो राम की ओर देखते हैं तो कहा कि ये मेरे पास धनुष है महाविष्णु का आप इसका संधान करके दिखाओ परीक्षा पराशक्तियां तब भी लेंगी हमारी परशुराम कुपित हो जाएगा कि क्या मैं डिजर्व करता हूं तो राजवान ने जब चिल्ला चढ़ा दिया तो वे नतमस्तक हो गए ये मिलन अद्भुत है ये इसी को योग कहा है मैंने आप योगा क्लासेस करने चले गए थे इतने दूर जाने की जरूरत नहीं थी हमारा गांव का नट बढ़िया करा देता इसी योग कहा है जीव और आत्मा का अंतिम मिलन योग है ये इसकी पूर्ण परिभाषा है जीव और आत्मा का अंतिम मिलन संपूर्ण विलय हो जाना योग है और वही मैं कथा में दिखा रहा हूं कथा में चलते हैं हा तत्व के उपरांत कि जब दशरथ जी के पास सूचनाएं भेजी गई प्रशुरन आनंद मन से प्रणाम करके लौट गए और इस अद्भुत मिलन के भजन गाते हुए वो भी चले गए जिसे हमने रेत ने भी पढ़ा पहले ऋषि में यो रायो और मैंने भी महान था सुपहारा सुन बता सका तस्मा इंद्राए गायत यो राय जीव जीवात्मा वायु शीघ्रता से आकर अवनि आत्मा रूपी अवनि पर महान पेष्टि कर गया अपने को योग कर गया आत्मा में मिटा गया सुपारा और जो इस दिव्य मार्ग से आवागमंत से पार हो गया तस्मान इंद्र उसके गीत तो स्वयं ब्रह्मज्वालाओं ने लपटों में गाए हैं वो तो उनकी गीतों का नायक हो गया परशुरा लौट गया गीत गाता हुआ गीत की ये इन को लीला कथाओं के माध्यम से सरल और सरस बनाकर हम ग्यारह वर्ष के उन बच्चों तक लाते थे और फिर वे कभी कुसंग नहीं करते थे वे कभी नहीं भटकते थे और हम तो थोड़ी देर का सत्संग करते हैं और सोचते हैं जल्दी प्रवचन खत्म हो क्योंकि कुसंग हमारे प्रतीक्षा में चुप बैठे हैं क्यों नहीं सत्संगी रह सकते क्योंकि जब आप यहां से उठ के जाओगे इस प्रवचन स्थल से बाहर तो क्या खाली जीवात्मा जाएगा आत्मा भी तो उसके साथ ही होगा तो जो इतना निकट है इतना समीप है वो भूल क्यों जाता है और जो दूर हम मुझसे बाहर हैं वो सारे प्रसंग ही मेरी तड़प क्यों बन जाते हैं? कैसी विचित्र बात है शायद हमने कोई अब अपने को ही उत्तर ना दे पाए कि वो मधुक वो मधुर वो कृष्ण तो मुझम है जिसके ऊपर का ध्यान करते हैं तो रोमांच हो जाता है तो ये रोमांच जब वो मेरे भीतर सदा है तो ये रोमांच सदा क्यों नहीं रहता है कलश मैं अपने से पूछ पाऊ अपने से सवाल कर पाऊं क्यों क्योंकि मुझे संदोष लगे हैं इसलिए मन बाहर ज्यादा भागता है भीतर तो आता ही नहीं है तभी तो हम सब बाहर भाग रहे हैं। जब उसके नाम में उसके ध्यान में उसकी कथा में उसके स्मरण में इतना सुख है और आज हाँ भीतर की आंख वेद ने है कि वो और कहीं नहीं भीतर है तो फिर मैं भीतर से बाहर भागता क्यों हूं क्यों कहता हूं कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगते तो केवल तुमको अच्छा कहने का आबंधन नाटक किया था ना तभी तो मैं बाहर भागता हूं उससे हटके कटके जीना चाहता हूं और जबकि वो मुझसे घुल मिल के जी रहा है अलग नहीं हट सकता क्योंकि वो हट गया तुम्हारी तो नाम स्वत हो जाएगी तुम कहते हो तुम भागते ही करते हो मैं कहता हूं तुम झूठ बोलते हो भक्ति तो आत्मा कर रहा है इतनी प्यार से तुम्हारी और तुम हो कि उपेक्षा की लात दर लात मारे जाते है उसको और भ्रत होने का स्वर भी भर डालते हैं कैसे भी चीत बात है और बंद है कि गगन छू रहा है मैंने इतने मंत्र किए हैं मैंने इतने पाठ किए हैं मैं तो भगवान के लिए इतना करता क्या करते भाई अपने एक एक कोष से पूछो को कि तुम्हें बनाया किसने तुम्हें जिलाया किसने इन हाथों को बनाए कौन है तुम इस्तेमाल ही तो कर रहे हो उसके प्यार की क्या बात करते हो तुम वो तो भी रोम रोम क्षण क्षण तुम्हें जीता है और तुम हो कि विम जाके जीते हो और कहते हैं कि तुम बहुत बड़े भक्त हो और सारे सर्टिफिकेट तुम्हारे पास हैं यह कैसी भक्ति है क्योंकि मेरी सारी भक्ति का उद्देश्य था राम और जान की कमिलन जीव और आत्मा जुड़े और एक हो जाए और क्योंकि मुझे उसको उसका संपूर्ण जीवन पढ़ाना है हर बालक को गुरुकुल में जो बैठा है श्री राम की कथा में तो मेरी कथा उसके संपूर्ण जीवन को लेने के लिए आगे बढ़ती है क्या सूचना जाती है अयोध्या में भी अवधेश को और ये सब तीनों राजकुमारों के साथ महाराज दशरथ अपने मंत्रियों सोहदों के साथ मिथिला में पधारते हैं और तब तो महाराज जनक उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके एक और भी कन्या है तथा तो उनके भाई की भी दो बेटियां हैं कि उन्हें चारों कुमारों का विवाह उनके साथ करा दिया जाए उसे सहर्ष स्वीकारते हैं राघवेंद्र का विवाह श्री राम का जानकी से होता है भरत जी का विवाह माधवी जी से होता है और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से होता है और कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से होता है और धोम धाम के साथ वे चलते हैं काफी समय के उपरांत यहां दहेज की बात भी है दहेज शब्द जो आज समाज में फैला हुआ है यह हमारा दिया नहीं है इसकी चर्चा हम फिर करेंगे इन नामों क्या थोड़ा सा विवेचन कर लेते हैं कि भगवान राम का विवाह जानकी से हुआ वो पात्रता तो हमें स्पष्ट हो ही चुकी है है ना अब इसके बाद जो हमारे भारत है उनका विवाह माधवी से हुआ है ये माधवी कौन है भरत तो हमें जाना अवध में ही जान के आए हैं भक्ति में रथ जो भक्ति का जो सर्वोच्च भाव है जो तड़प है जो उच्चाकांक्षा है वो मेरा भरत है जो जिज्ञासा सत्संग के द्वारा जिज्ञासा के कई में प्रकट किया मेरे ये है मेरी मनोवृत्ति ने मांडवी कौन है मांडवी कहते हैं वैसे तो छोटे से जो आप लोग जो मंडप वगैरह बनाते हैं उसी के मांडवी होते हैं बड़े बड़े जो होते हैं लेकिन मांडवी शब्द का अर्थ है जो चारों ओर चहो ओर छत्राकार छा जाए सब तरफ से जो आच्छादित हो उसे हम क्या कहते हैं मांडवी कि मेरी भक्ति भारत की भक्ति जो भारत है भक्ति है जब तक आत्मा श्री राम के प्रति है भक्ति मेरी एक अंगी है व्यवहारिक नहीं हो सकती इसे मैं व्यवहारिक कैसे करूं कि यह मेरी भक्ति पूर्ण परिपक्वता तक आए तो मांडवी माने चारों और सवे राम भाव आए सीए राम मैं कि तो यह भक्ति की पूर्णता मांडवी है इसलिए मांडवी नाम दिया दूसरी जी पत्नी है शत्रुघ्न जी की उनका क्या नाम है श्रुति कीर्ति श्रुति समझते ना ये वेद जो आप पढ़ रहे हैं कीर्ति माने यश सम्मान हा? अभी आए ना इंद्र शंसया कीर्ति नीर्ति संशया माने कीर्ति में जब वेद मेरी रूम रूम में समाये अंग अंग बन जाए मेरा विचार हो जाए और जब वेद का यश मेरे जीवन में समाए तो मेरा भाव शत्रु है, शत्रुघन हो जाए क्योंकि मेरे शत्रु बाहर नहीं ये असत्य ज्ञान है ना भ्रम स्वसंतु त्यात ईशा देश लो घुमो आशक्तियां ये बैर भाव क्रोध भाव ये सब जो है दिन से होने वाली वादियां ये मेरे शत्रु हैं, तो शत्रुघन कब शत्रुघन होगा जब वेद का अमृत उसके जीवन में उतर आया होगा मैं तो भी तो पड़ोसियों से जंग बजा रहा होगा जांच करते हैं हम लोग और जब भरत जब मेरी भक्ति शत्रुघ्न बने सबसे पहले मेरी साधना और श्रुति कीर्ति अर्थात वेद के अमृत ज्ञान से वरद हो तब ये जीवन भक्ति में वृत भरत के भाव को पाए इससे पहले कोई भक्ति नहीं है जिसने झूठ नहीं छोड़ा जिसने कपट नहीं छोड़ा जिसने मेरा तेरा नहीं छोड़ा जिसने आसक्तियों को का विनाश नहीं किया जिसने सब में एक नारायण का भाव नहीं रखा वो कभी भक्ति में रथ भरत भाव तक सहस्त्र जन्मों में भी आशक्ता नहीं है और भरत की भक्ति भी पूर्णता पाती है जब वो मांडवी से पूर्ण होती है अर्थात संपूर्ण सचनाचर में नारायण अभाव है वो निमित्त हूं आपका बिना निमित भाव के कोई ग्रहस ग्रहस नहीं होता है वो तो रावण का घर बन जाता है विशाचों और प्रेतों की लंका होती है